ब्रह्म हाँ, सर्वादिगण में पठित शब्दों को सुनाशोता कंठ से है किसका सर्वादिनी कितने कौन क्या है मालूम है कितने सुना सोते है उधर कौन है नीचे क्यों श्री करते हैं है जहाँ रुकेंगे फिर आदमी दूसरा सुना पड़ेगा जिसको पूछेंगे यादे प्रशंत यादे हाँ शुरू करो रुको आगे हाँ देखते हो क्या जगमन पुस्तक देते हो पुस्तक देखने से वो क्या हाँ सुना व्यवस्था एम आगे पुस्तक देखते हैं ना जब पूछा जाता है पुस्तक देखने क्या अस्मद्यूसंध बोला अस्मद युषन्ध है या इसमत है देख खोल कर रहा है ना अरे याद है नहीं पूछा पुस्तक खोला है ना नहीं वो पूछा क्या जितने पूछे थे वो पुस्तक हाँ मैं तो कहता पूछते समय पुस्तक बंद करना ये तो खुला था इसलिए पूछा नहीं इसको बंद हो गया करके पूछा कल कितने शत्रु हो गया था ये जस जस में जश में क्या बना सर्वसद का राम का क्या बना था राम। रामा आगे सर्वनाम में क्या कहाँ रूप भेद हुआ चतुर्थ में रामायण बना था इसमें क्या बना सर्वस्मय आगे पंचमी में सर्वस्मात राम का क्या बना ऐर और एक वजचन में क्या भेद है भेद नहीं षठी बहुचने भेद है सप्तम एक वन में राम या सर्वस्मी षष्टी एक बहुवचने बनेगा सूत्र आमी सर्वनाम शुट ये रस्सो नद्यापनूट का नंबर देखो हाँ ये भावना उसके पहले सर्वनाम न आमिश वही अवनतात्पर से सर्वनाम न विहित आमसुडागम आम सुडागम को सुट होगा आम को सुट होगा तो आदि में होगा अंत में होगा क्या सूत्र है सूट करेगा सकार टकार हल अंतम उकार ऊँचाने आम के पहले सौ आ जाएगा सर्व अग्रे आ जाएगा शाम शूट होने के बाद शाम yes, अभी लगेगा बहुवचन झल लिए लगेगा yes. बहुवचन पर हो तो और झलादि हो तो झलादि कौन है शाम yes. और बहुवचन है शाम बहुवचन आता है सु औ जस आम औस उसमें शाम आए शाम तो नहीं ना तभी के उसको बहुवचन कहे क्या है हाँ कल बताया था ना बोलो किसको याद है तो यादागमाश याद है हाँ नहीं हाँ ना या नहीं तो बोलो ना आपसे पूछते क्या बोलते हैं अरे आप क्या परमानंद है ना याद है ना नहीं है तो ही तो मैं पूछता हूँ जिनको याद है बोलो यारे बोलो तद गणी गण गौ, ना है गिनी गणी नहीं गुणी गुणी तत् गुणी सो आम को सूट होने से आम कौन से शाम भी हो गया बहुवचन झलित तो हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा सर भी साम होने के बाद शर्त तो हो जाएगा किस तरह तो से आदेश प्रत्यय हो ये आदेश है प्रत्यय है प्रत्यय है? हाँ प्रत्यय अवयव प्रत्यय क्या है आम, आम प्रत्यय का अवय है सकार क्यों आम कहाँ सा है कहा आगम होने से वो भी आम प्रत्यय तो शाम भी प्रत्यय होगा तो शाम के साकार होने से प्रत्यय का अवय हो गया सर्वे शाम शेषम रामव अभी सर्वनाम संज्ञा होने से कितने सूत्र अधिक लगे सर्वसत में चार सूत्र अधिक लगे सर्वाधीन सर्वनाम है तो केवल सर्वनाम संज्ञा करने के लिए और सर्वनाम का कार्य पहले क्या रूप बना सर्वनाम में विशेष रूप बना सर्वे दूसरा सर्वस्मयी तीसरा सर्वस्मात्म चतुर्थ आगे कितने रूप सूत्र कितने हैं चार तो एक सूत्र में दो रूप कौन बने गया सर्वस्मा सर्वस्मिन सर्वस्मिन एक सूत्र इंग विश्वादयोप्यदंता है विश्व उभ ये सब अदंत जितने हैं अजो समा व्यवस्था संज्ञा ये मूल में अभी आएगा उभय शब्दो नित्यम द्विवचनात हो शब्द शब्दिवनात ही उभ शब्द का राम जैसे रूप बनेगा एक वचन क्या बनेगा नहीं बनेगा द्विवचन बनेगा उभ आगे उभ व्यामे तीन बार उभा व्याम आगे उसमें उभय उभय देखो दे दिया सरल उभय उम ये उभय शब्द का द्विवचन रूप बना सर्वनाम कार्य द्विवचन कुछ हुआ है तो इसको सर्वाधिगण में पढ़ने का क्या प्रयोजन है द्विवचन तो कुछ कार्य नहीं हुआ सर्वाधिगण में पढ़े तो कोई कार्य होना चाहिए इसको गण कहते सर्वविश्वादी जो शब्द है कुछ शब्दों का समूह है इसको गण कहते सर्वाधिगण पहले कोई गण आया है शक्क्वादि शक्कंध्आदि सुपर रूप में और क्या है आकृत गण अलग कोई नहीं शकुंदिगण को आकृति गण कहा गया और कोई गण आया है आ, चादी है प्रादि चादी चादी भी गण है प्रादि भी गण है ये सर्वाधि गण हो गया तो याद यह पाठ तत्टो कजर्थ बोलो इसमें वाक्य में कितने पद है द्वितीय पद क्या है यह और अच्छा चतुर्थ पद है अजर्थ तस्य चारिपदे तथा उभशब्द सेहकार यह अत्र यहाँ यहाँ मतलब कहाँ लघुकमद में सर्वादिगण में त शब्द से यह कार्वादिगणे पाठ किमर्थ अकज अर्थ अकज करने के लिए एक अकज प्रत्यय होता है सर्वनामना अव्ययसर्वना प्राक्ते बोलो सबको सब, को, सब को। फिर बोलो अक होता है सर्वनाम होने से टी के पहला अक होगा क्या प्रतिवेदी का क्या शब्द चल रहा है उभ उसमें टी है हैं कौन टी आ, आ, है प्राग टी के पहला आ जाएगा अक का रहेगा अक तो उभ अक में बन जाएगा क्या बनेगा उभ कत्यो उभ क बनेगा तो उसका रूप बनेगा उभ कऊ उभ कऊ और उभ कौ ऐसे बनेगा उभय शब्दस्य से नाति उभय शब्द का द्विवचन नहीं होगा एक वचन क्या बनेगा उभय उभयचन में उभय सर्व सर्वाधिकारी होगा उभयम्, उभयान उभयेन, उभय ही में उभयस्मयी पंचमी कोचने में ष्ठी कोचर बहुवचन में उभय सप्तमी कोचने में उभयस्मिन्, सप्तमी बहुवचन में अब इस उभय शब्द का रूपों ही बोलना जहाँ जहाँ राम शब्द से भिन्न रूप है पहला रूप क्या होगा उभ दूसरा है उभय आगे आगे उभय शाम आगे ठीक उभय उभयभ्य उभय उभे भोत्तर ड इसके आगे उभ उभय आगे डतर और डतम ये दोनों प्रत्यय है प्रत्यय से प्रत्यय ग्रहणे है तदंत ग्रहण तो डोत्तर ड्रत्य प्रत्यन्त डतम प्रत्यन्त का ग्रहण होगा इति तदंता ग्राह्या तो डोत्तर डतम कतर कतम आदि शब्द है नेम इति आगे क्या है अर अर्धे तने नेम नेमती अर्धे कहीं अर्थे होगा पाठ ने मित्र अर्थे तो बोलते नेम अर्थ में अर्थ में क्या है अर्धे अर्ध शब्द में नेम शब्द है अर्ध अर्थ में नेम नेम शब्द का क्या अर्थ होगा अर्ध तो सर्वनाम संज्ञा होगी नेम शब्द की कहा पूरा है आधा में नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा पूरा किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नेम शब्द अर्थ क्या है अर्ध तो इसका नेम शब्द का सार्वजैसे रूप बनेगा कैसे रूप बनेगा प्रथम एक में बोलना इसको नेम ने प्रथमा आगे तृतीय वचन है क्या बना ने, नौ नौ? नौ, नौ। ने में न तो नहीं होगा सम पर तुल्य पर्याय तो न समशब्द का अर्थ सर्वी है असमान तुल्य है, है। सम संग समुचित समान तुल्य अर्थ के तो तुल्य अर्थ अर्थक समशब जो प्रयोग करेंगे उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होगी सर्व समय छात्रा समय छात्रा का क्या अर्थ है सभी छात्र ये सर्वनाम संज्ञा सर्व अर्थ में तुल्य अर्थ में नहीं क्यों नहीं तुल्य अर्थ में होगा यथा संख्या समान मिति ज्ञापक समान ये क्या प्रातिपद के समशद का ष्ठी बहुचन्का अर्थ हैं समान तुल्य अर्थक ही यथासख्य मनोदेश समान समान हो तो तस आदेश और स्थानी समसंख्यक समान हो तो यथासख्य होगा तो तुल्यार्थक यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो समश्द का षष्टी बहुचन में सर्वनाम होने से क्या रूप बनेगा समय समय यहाँ समानाम दिया है इसे तुल्य अर्थ में सम की सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होगी नहीं होगी और समशब्द की सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से हो सकती है सर्वादिनी किस अर्थ में सर्व शब का जो अर... सर्व शब्द का जो अर्थ सम का वही अर्थ है आँ? सम समय नमः क्या कहेंगे समस्मयी नमः क्या अर्थ होगा सबका नमस्कार सर्वस्मय नमः कहो समस्मय कहो समान है सम सर्व दोनों का अर्थ समान है सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा जहाँ होगी वो सर्वशब्द समशब्द का अर्थ एक होगा सर्वनाम संज्ञा होने पर और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो समशब्द का क्या अर्थ है तुल्य अभी आया ये पूर्व पर दक्षिणोत्तराधरा व्यवस्था व्यवस्थायाम संज्ञायाम हाँ नहीं तो व्यवस्थायाम संज्ञा कहेंगे आगे को पूछेगा संज्ञा ही होगी व्यवस्था आया हम आगे, तो, आगे।, आगे। असंज्ञा आया अच्छा ये तो पहले आ गया ये दोबारा आ गया ये मालूम है दो बार क्यों आया एक बार आएगा फिर ये क्या जरूरत है हम्म कोई कोई फर्क है दोनों में दोनों में कोई भेद है देखो किस भेद भेद है क्या किसके पुस्तक में ये गण में नहीं नहीं सूत्र कार्य नहीं पहले वृत्ति पहले सूत्र नहीं था अब ये सूत्र है हाँ ये मोटा खे दिया न पहले हाँ कोई भेदभाव किसी को मालूम है पहले वाला और इसमें कोई अंतर है और थोड़ा देखो दिखे से पता चलेगा हैं ऐसे कहो तो कोई समझ पाए पहले शाम क्या बोलते क्या भेद है तो क्या बोलते जो बोला पहले श्रम क्या बोलते हाँ तो? पहले सरनाम पहले... पहले ये तो अब संस्कृत बोलते हो ना समझ नहीं आता है। <laughs> पहले श्रम सर्वनाशा पहले सर्वनाम था अभी सर्वनाम नहीं है देखो ये भी सूत्र है वो भी सूत्र है ये अष्टाध्याय का सूत्र है नंबर दिया है वो सूत्र है गण में पठित तो सूत्र को कहते हैं सूत्र। ये अष्टाध्याय के सूत्र अष्टाध्याय का के संख्या एक एक, एक चौतीस नंबर दिया है ये अष्टाध्यायी सूत्र आया और वो किस में आया सर्वाधि गणमीय सूत्र आया सर्वाधिगणमीय सूत्र आने से क्या हुआ गण में जितने शब्द हैं उनके सब की सर्वनाम संज्ञा है तो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये शब्द गण में आ गए पहले आ गया सर्वाधिक गण में इनकी सब सबकी सर्वनाम संज्ञा है सर्वाधि गण पठित होने से सर्वाधीन सर्वनामा सूत्र से सब की सर्वनाम संज्ञा होती है किन्तु सबकी जो सर्वनाम संज्ञा होती है गणसूत्र में कहा गया विशेष अर्थ में व्यवस्था में और असंज्ञा में व्यवस्था क्या बताएंगे व्यवस्था में और असंज्ञा में ये शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करने के लिए सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र उसके गण में पढ़ा गया ये इसका नाम गणसूत्र गणसूत्र से क्या प्राप्त हो गया पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा पर शब्द अवर शब्द दक्षिण शब्द कितने इस सूत्र में सात शब्द है यानी कि सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होगी सर्वाधीन सर्वनाम है अभी जो अष्टाध्यायी सूत्र है ये सर्वनाम संज्ञा करने के लिए नहीं है ये क्या करेगा देखो दिया है एक तेषा व्यवस्थायाम असंज्ञा च सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र या प्राप्ता सर्वत्र प्राप्त है नहीं सर्वनाम संज्ञा गणसूत्र से गणपाठ से सर्वत्र प्राप्त होती वो सासी वा वो सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो सूत्र द्वारा द्वारा सर्वादीगण पठित होने से सर्वादीन सर्वना से सर्वनाम संज्ञा है ये सूत्र अष्टाध्याय सूत्र क्या करेगा जश में विकल्प से करेगा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम संज्ञा करेगा जस में विकल्प ये अष्टाध्यायी सूत्र नहीं होता तो जस में सर्वान संज्ञा होती नित्य होती इसे अभी विकल्प होगा तो ये सूत्र विकल्प से करेगा एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी पहले तो सर्वाधि सर्वनामा से पूरा सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी जस भी सर्वनाम संज्ञा है किंतु जस में विकल्प करेगा ये सूत्र ये सूत्र नहीं होगा तो जस में नित्य होता अभी विकल्प हो जाएगा ये सूत्र कहाँ लगेगा केवल जस पर ही लगेगा सप्तम चतुर्थी एकवचन में ये सूत्र विकल्प करेगा नहीं नहीं, नहीं करेगा सप्तम एक नहीं सूत्र लगेगा नहीं लगेगा तो अभी जसिवा होने से सर्वनाम संज्ञा होने पर क्या सूत्र लगेगा विशेष जस में जशसी सी तो रूप बनेगा पूर्वे पूर्व शब्द का पूर्वे और जो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी पूर्वाह बन गया अभी पूर्व शब्द का रूप जश में दो हो गया सर्वशब्द का रूप जश में कितने और पूर्व शब्द का दो।, दो अभी ये सूत्र जो गणेश पाठ के कारण सर्वाधीन सर्वनामा से सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा करता है ये सूत्र जश पर रहते केवल विकल्प करता है कब करेगा व्यवस्थायाम असंज्ञायाम असंज्ञा में संज्ञा में हो तो नहीं होगा किसका नाम है सर्व रखते है ना नहीं सर्व जिसे सर्वानंद कह दे सर्व नाम है तो रामायण दे ये राम को दे दो सर्व कहें तो हैं क्या कहेंगे सर्वस्मय कहेंगे सर्वाय नाम किसका है तो हम हाँ क्या कहेंगे सर्वस्मय नहीं होगा सर्वाय कोई व्यक्ति सर्व सर्वाय उस उसी से ले आओ तो क्या कहेंगे सर्वात या सर्वस्मात हाँ सर्वस्मात सबसे लाओ कहीं सबसे कहेंगे तो सर्वस्मात क्योंकि एक ही व्यक्ति बैठा है सर्व उससे ले आओ कहेंगे तो क्या कहेंगे सर्वात सर तो सर्वात जो कहेंगे उसकी सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होगी सर्वान संज्ञा नहीं होगी सर्वान संज्ञा हो तो, दुछं दुछं। दुछं तो जिसका नाम है सर्व उसकी यदि सर्वनाम संज्ञा करना चाहेंगे किस सूत्र से करेंगे सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं सब कह सर्व सबका कहे सर्वे शाम क्या कहेंगे सर्वे शाम सर्वेशान सबका और सर्व के नाम दो चार पांच बैठे भोजन करें तो क्या कहेंगे सर्वनाम होगा तो सर्व शब्द के जी संज्ञा नाम है सर्व केवल नहीं कोई भी हो सर्व हो पूर्व हो पर हो कोई नाम होगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं।, नहीं होगी ऐसे ये तो सर्व शब्द के लिए नहीं कहा ये तो सर्वनाम शब्द है सर्वेशाम नाम सर्वनाम जे अनवर्थ संज्ञा कहते हैं संज्ञा का कोई अर्थ है जिस शब्द का प्रयोग सबके लिए किया जा सकता है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है यहाँ जो कहा गया व्यवस्थाया मसंज्ञाया, ये तो असंज्ञा में इनकी जश में विकल्प होगा ये कहा गया गणसूत्र से भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है असंज्ञा में और व्यवस्था में तो सर्व के लिए नहीं पूर्व पर अवराधि शब्द है यानी की सर्वनाम संज्ञा होगी संज्ञा में या संज्ञा में असंज्ञा में असंज्ञा में क्यों कहा उत्तराह कुर इसमें उत्तर शौद आया उत्तर शौद का जस रूप जो बनाएंगे यहां सर्वनाम संज्ञा नाम यह यहां संज्ञा अर्थ है संज्ञा होने से यहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी जैसे उत्तर प्रदेश कहते इस उत्तराह कुरव उत्तरा प्रथम बहुचन सर्वनाम कार्य हुआ नहीं कुरु उत्तरा कुरु सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई क्योंकि यह संज्ञा है नाम है उत्तर यह नाम है जैसे किसका नाम कुरुदेश है अभी व्यवस्था का अर्थ कहते हैं स्वाधेय अपेक्षा अवधि व्यवस्था स्व शब्द अपने शब्द का जो अभिधेय अभिधेय शब्द का अर्थ को कहते अभिधेय शब्द होता अभिधान अभिधेय थे अन्य नहीं थे अभिधान वाचक होता है शब्द अर्थ होता है अर्थ क्या होगा अभिधेय हाँ। अर्थ क्या होता है घटे या पट होगा हैं हाँ? हाँ? अभिधेय अर्थ है होता है या शब्द होता है अर्थ होता है और शब्द क्या होगा अभिधान स्वशब्द से लेना पूर्व पूर्वअपराधि शब्द स्वस्य पूर्वादिशब्द से अभिधेय अभिधे वाच्यार्थ तो पूर्वादिशब्द का जो अर्थ है वाच्यार्थ है स्वस्य स्वय पूर्वादिशब्द का जो अभिधेय पूर्व पूर्वपराधि क्या है देश काल होता है दिशा होता है काल होता पूर्व दिशा परदेश पूर्व काल उत्तर काल देश काल रूप हो गया अविधेय अविधेय की जो अपेक्षा अविधेय का अर्थ उससे जो अपेक्षा होती किसकी अपेक्षा होती अवधि अवधि किस से पूर्व ये इधर पूर्व दिशा है इधर क्या दिशा है दक्षिण दिशा ये दीवाल दक्षिण में, या पस्ट्चा में? पस्ट्चा। है या पश्चिम में है दक्षिण पश्चिम दीवाल इधर है ये दीवाल क्या है दक्षिण में कोई ये बरंडा में बैठेगा वो क्या कहेगा दक्षिण में उत्तर कहेगा तो ये दीवाल को दक्षिण में कहेंगे उत्तर है कहेंगे हाँ इसके अपेक्षा दक्षिण और उधर जो बैठा उसके अपेक्षा उत्तर हो गया ये क्या है उत्तर है उत्तर है उधर कमरा जो बैठा है उस क्या कहा गया है दक्षिण क्या है ये इसकी अपेक्षा होती अवधि नियत नियमत अवधि की अपेक्षा अवधि के अपेक्षा कौन सा है नियत आकांक्षा हमेशा आकांक्षी होती उत्तर में कहेंगे तो किसके उत्तर में पश्चिम में किसके पश्चिम में पश्चिम में कहेंगे पर्वत पश्चिम में गंगा जी पश्चिम में गंगा जी ये पूर्व दिशा है गंगा जी पूर्व में या पश्चिम में बताओ उस पर वाले क्या कहेंगे तो इसे जब पूर्व पश्चिम कह दिया तो अवधि की अपेक्षा जिज्ञासा होती किसके पूर्व किसके पश्चिम किसके बाद पूर्व काल में पूर्व काल में तो पूर्व क्या है किसके पूर्व पूर्व कहेंगे तो किसके पूर्व जो पूर्व होता है एक साल पहले जो पूर्व होता है वो पर नहीं तीन साल पहले वाले के लिए पर तो इसलिए क्या व्यवस्था हो गई स्व स्वपूर्वादि शब्द का जो अर्थ है पूर्विदेश कालादि उसकी अप, उसके अपेक्षा माना अपेक्षा जिज्ञास माना उसकी जो अपेक्षा होती किसकी अपेक्षा होती अवधि का नियम नियत आकांक्षा होती थी जो अवधि है उससे जो अवधि तस् नियम टीका में दिया टिप्पणी में जिज्ञासमान अपेक्षमान हो कि अपेक्षा जिज्ञासा का विषय यो अवधिस्त नियम इस अर्थ अवधिर नियम दिया जो अवधि सीमा है उसका नियम है अर्थात नियत अवश्य ही आकांक्षा होगी पूर्व कहते समय किसका नाम पूर्व है एक व्यक्ति का नाम पूर्व है तो कहना पड़ेगा किसके पूर्व वहाँ नहीं उत्तरा पूर्व ये संज्ञा है किसके उत्तर किसके दक्षिण ऐसा संज्ञा प्रश्न है नहीं जहाँ इसे आकांक्षा होती नियत आकांक्षा होती वो व्यवस्था है वही सर्वनाम संज्ञा होगी नियम अवधि क्या नियम आकांक्षा का विषय होगा अवधि क्या नियम पूर्वादि शब्द का वाच्यार्थ होगा गया दिग्देश काल उसकी जो अपेक्षा होती अपेक्षा होती जिज्ञासा होती कैसे अवधि अवधि जिज्ञासा होती अवधि सीमा किस की अपेक्षा ऐसा जो अपेक्षा होती उसका नियम हो क्या नियत आकांक्षा हो आकांक्षा नियम है जिसमें अवश्य नियमत ही आकांक्षा होती है वहाँ व्यवस्था है जहाँ आकांक्षा नहीं होती वहाँ व्यवस्था नहीं व्यवस्थाएं व्यवस्था है, है किम दक्षिणा गाथका दक्षिण का अर्थ कुशल है दक्षिण का क्या थे कुशलाशा है गाथका के वाले तो ये व्यवस्था नहीं होने से इसे दक्षिणा शब्द की सर्वना सर्वनाम संज्ञा नहीं होने से क्या सूत्र नहीं लगा जससी नहीं लगा नहीं तो सर्वे जैसे हुआ इसे दक्षिणा के स्थान पर दक्षिणे दिशा के लिए प्रयोग करेंगे तो दक्षिण हो जाएगा यहाँ कुशल अर्थ है समाति धनाख्या ये अष्टाध्यायी सूत्र है, है पहला आया गुण सूत्र गणसूत्र सर्वाधिक गण में पठित गणसूत्र के कारण स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती किस सूत्र से सर्वाधीन सर्वनाम किन्तु सर्वाधीन सर्वनामा सूत्र से, से। स्वशब्द की जो सर्वनाम संज्ञा होगी किस अर्थ में ज्ञाति धन को छोड़कर तो के आत्मा और आत्मीय ये कहाँ से आया गणसूत्र से क्योंकि गणसूत्र में आया समज्ञाति धन आख्यायाम जैसे सर्व उभय कहा गया ऐसे स्व कह देते तो स्वर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती किंतु समज्ञाति धनाख्याम कहन से ज्ञाती अर्थ में और धन अर्थ में स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं किंतु अन्य अर्थ में सर्वनाम संज्ञा आत्मा और आत्मीय जो दो अर्थ में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हुई कहाँ सर्वत्र सर्वत्र सशब्द के सर्वत्र आत्मा आत्मीय अर्थ में सर्व स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है जो नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी उसको है? ये जश करेगा समज्ञाति धना क्या ये अष्टाध्यायी का सूत्र है ये सूत्र अलग है पहला आया है गण सूत्र और ये पानी अष्टाध्यायी सूत्र है तो ज्ञाति धनान्य वाचीन ज्ञाति धन और इसे अन्य अन्य कौन है आत्मा और आत्मीय स्वशब्द से प्राप्ता संज्ञा क्या संज्ञा प्राप्ता सर्वान संज्ञा किससे प्राप्त थी जसी वा में विकल्प हो जाएगा जस में विकल्प होने से सर्वान संज्ञा पक्ष में रूप बनेगा स्वे जस से लग जाएगा और सर्वान संज्ञा नहीं हो तो स्वाहा अभी स्वे स्वाहा दो रूप बना आत्मीय आत्मा नहीं इति वा स्वे शब्द का क्या अर्थ है और स्वा स्वाहा शब्द का अर्थ स्वाहा का अर्थ क्या है का अर्थ देखो स्वे स्वाहा आत्मिया आत्मा न इति ये जो दो अर्थ दिया है दो अर्थ स्वे शब्द का दो अर्थ है या एक अर्थ है संदेह है क्या स्वे का अर्थ आत्मीय अरे स्वाह का अर्थ आत्मान ऐसा है दो अर्थ स्वे शब्द का भी दो अर्थ है स्वे का अर्थ आत्मीय आत्मान इति वाह शब्द का अर्थ क्या होगा दोनों आत्मीय आत्मान इति वाह सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई अर्थ आत्मा भी है और आत्मीय भी है स्वे में सर्वनाम संज्ञा हुई सर्वनाम संज्ञा हमसे स्वे रूप बना उसका अर्थ आत्मीय है, है आत्मा न आत्मा आत्मीय दोनों है और जिस पक्ष में सर्वना संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में सत्य का क्या अर्थ है ए हाँ अन्य अर्थ भी जहाँ सर्वना संज्ञा नहीं होती तो ज्ञाती धन अर्थ भी हो सकता है और वो आत्मा आत्तीय भी हो सकता है सर्वना संज्ञा होने पर क्या अर्थ होगा आत्मीय और आत्मा और जब ज्ञाती अर्थ है धन अर्थ है उसका रूप चलेगा जश में रूप बनेगा क्यों नहीं बनेगा हैं? बनेगा क्या रूप बनेगा स्वाहा बनेगा उसका अर्थ ज्ञाती या धन है दोनों और कोई नहीं आत्मार्थ हो सकता है आत्मीय अर्थ हो सकता है हो सकता है किंतु सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी सर्वनाम संज्ञा हो तो स्वे बना नहीं हो तो स्व बनेगा ज्ञाती धन को छोड़ करके तो आत्मा अर्थ में स्वशब्द का रूप क्या बनेगा जस में स्वे बनेगा स्वह भी बनेगा आत्मार्थ में क्या बनेगा आत्मीय अर्थ में भी स्वे स्व और अर्थ में क्या बनेगा स्व धन अर्थ में स्व और किस अर्थ में बनेगा आत्मीय और आत्मार्थ में एक स्वे एक रूप स्वे स्वाद दोनों बनेगा ज्ञाति धनवाची नस्तु स्वाहा ज्ञातिवाचक धनवाचक शब्द तो क्या होगा स्वा उसका अर्थ क्या होगा ज्ञात अर्थवा अर्थ मतलब धन ज्ञात अर्थावा धन को ही अर्थ कह दिया अर्थ मतलब शब्दार्थ नहीं ज्ञात अर्थावा अर्थ का क्या है धन ज्ञाती और धन के लिए अंतरं अंतरम बहिरोगोपसंव्या ये भी अंतर शब्द आया सात के बाद स्व ये अंतर न है अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा गणसूत्र से प्राप्त थी सर्वाधी ने सर्वनाम आनी किसी अर्थ में बहिर्योग और बहिरे का अर्थ है तो बाह्य उपसंव है परिधान्य वस्त्र तो बाह्य परिधान्य चार अर्थे कितना अर्थ है बाह्य परिधान्य अंतर शब्दस्य से संज्ञा अंतर शब्द की क्या संज्ञा प्राप्त थी सर्वाम संज्ञा के सूत्र से यह संज्ञा जस में विकल्प करेगा ये सूत्र विकल्प करेगा पहले गण सूत्र आया था बहिर्योग उपसंह इस अर्थ में अंतर का अर्थ वेद आदि होता है वहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं बाह्य और वस्त्र परिधान अर्थ में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती ये जश में विकल्प करेगा अंतरे अंतरा विसर्ग रहेगा जंतरा विसर्ग का, का लोप लेखा है इसका अर्थ क्या होगा गृह अंतर गृह उसका नहीं अंतरे गृहा अंतरा गृह अंतर शब्द का क्या अर्थ है यहाँ बाह्य अंतर का अर्थ है बाह्य बहुचरण से बाह्य दे दिया अंतरे अंतरा बा गृहा ये दो रूप बना जस में अंतरे और अंतरा सर्वनाम संज्ञा हो तो अंतरे नहीं तो अंतरा दोनों का अर्थ हो गया बाह्य बाह्य अर्थ और आगे उपसम के लिए दूसरा देते अंतरे अंतरा वा साठ का, का, का है सा का साठ के साटिका साटक होता है परिधान्य वस्त्र अंतरे अंतरावा अंतर वाटिका अंतरे अंतरा वा का।, अंतरे अंतरे का क्या अर्थ है बारे अंदर, अंतरे अंदर परिधान्य साठ का ये वस्त्र अर्थ है ये अंतरे अंतरावा वा का है परिधान्य वस्त्र आदि है पूर्वादिभ्यो नवाभ्यो वा दोड़ो दोड़ो। ये पहले आया है नहीं आया ये ये सूत्र है ये सूत्र विकल्प करेगा सर्वना संज्ञा ये सर्वना संज्ञा विकल्प करता कहा सर्वना संज्ञा नहीं जैसे तीन सूत्र आगे जश में सर्वना संज्ञा विकल्प करने के लिए ठीक इसी प्रकार ये सर्वनाम संज्ञा विकल्प करेगा ऐसे भ्रांति नहीं करनी नहीं ये सर्वनाम संज्ञा के साथ कोई संबंध नहीं समझ आया पूर्वादिव्यो नवभ्यो बा सर्वनाम संज्ञा विकल्प करेगा क्या नहीं, नहीं। जो गसिंघ शमास मीनू प्राप्त था ये सूत्र विकल्प करता उसको घसीक सम्मास मीनू का नंबर देखो अरे हाँ और संज्ञा करने वाले सूत्र किसमें आता है समज्ञाति धनाख्या भैरव गोप सम हो ये सब किस में सर्वाधि सर्वनामी प्रथम अध्याय प्रथम पाद में संज्ञा सूत्र और पूर्वादिभ्यो नवभ्यो उसमें आया ये सप्तम अध्याय इसलिए ये सूत्र संज्ञा के लिए कुछ नहीं कहता दो तीन सूत्र जश में विकल्प करता है देख करके सर्वनाम संज्ञा ये गश थी और विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेगा ऐसी कहानी ठीक है नहीं।, नहीं दिया एभ्यो ग होश मास मिन्त ये केवल स्मारत स्मिन विकल्प करेगा जैसे पूर्व शब्द का पंचमी एकोचन में, में सर्वनाम संज्ञा होने से एक रूप बनना था क्या संज्ञा क्या सूत्र घसींघे होश मास मिंडो क्या रूप बनना चाह चाहिए पूर्वस्माद अभी घसी आने पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प नित्य होगी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी पूर्व सद पंचमे को जो बनाए उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी या नहीं होगी विकल्प या नित्य नित्य नित्य सर्वनाम संज्ञा तो रूप क्या बनेगा पूर्वस्मात् बनेगा दूसरा नहीं बनेगा दो बनेगा पूर्वस्मात् पूर्वात् दो बनेगा इसमें कौन सी सर्वनाम कौन है पूर्वस्मात्त या पूर्वात दोनों है सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा होने पर भी विकल्प से समात आदेश हुआ सर्वनाम संज्ञा का विकल्प हुआ पंचम एक वन में पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी किस तु से ही सर्वादि ने सर्वनाम आनी स्म आने पर पूर्व स्मांत बनेगा विकल्प से स्म आदेश होगा अन्य पक्ष में समात आदेश नहीं होगा तो टांग सिंग सात सर्व पूर्वात बन जाएगा ये दोनों में सर्वनाम कौन है दोनों ही सर्वनाम पूर्वस्मिन पूर्वे सप्तमी एक में पूर्व पूर्वस्मिन बनेगा पूर्वे। सप्तमी एक में पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी किस सूत्र से नित्या विकल्प नित्य यदि होगा सर्वनाम संज्ञा होगी तो रूप क्या बनना चाहिए पूर्वस्मिन और पूर्व रूप कहाँ से आएगा ये सूत्र कहता है स्मिन आदेश विकल्प होगा सर्वनाम संज्ञाओं होने पर भी सर्वनाम संज्ञा होने के बाद भी स्मीन आदेशी को विकल्प होगा एक पक्ष में पूर्व अन्य पक्ष में पूर्वे अन्य पक्ष में क्या पूर्वे एवं पर आदिनाम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर ये जितने आगे अंतर ये सब शब्द को सर्वनाम संज्ञा सब शब्द की सर्वनाम संज्ञा पंचमी एकवचन सप्तमी एक वचन में ये विकल्प करेगा नित्य करेगा पूर्वादि भी न्यो सर्वनाम संज्ञा यह नहीं कुछ करेगा ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा नहीं करता है सर्वनाम संज्ञा तो अपने आप सर्वादि सर्वनाम से हो गया तो पंचमी एकवचन सप्तम एकवचन बनने पर सर्वनाम संज्ञा रहेगी तो वहाँ पूर्वादिव नव्य सूत्र की क्या आवश्यकता है वो तो सर्वनाम यही स्म विकल्प से होगा सर्वान संज्ञा नहीं हो तो सर्वान संज्ञा नित्य होगी सर्वान संज्ञा होने पर स्मस्मिन आदेश होगा नित्य विकल्प सर्वान संज्ञा विकल्प या नहीं, नहीं। स्मिन आदेश नित्य विकल्प हाँ स्मारत स्मिन आदेश विकल्प सर्वनाम संज्ञा नित्य तो पूर्वात पूर्वे इस सर्वनाम सर्व, में हा शेषम सर्ववत बाकी सब सर्व जैसे बनेगा अभी पूर्व शब्द में सर्व शब्द में रूप में कोई भेद है जहाँ भेद है वहां पूर्व शब्द का रूप बोलना पहला कहाँ बोलना है पूर्वे पूर्वा आगे कहाँ बोलना है पूर्वस्मात् आगे कहाँ है आगे कहाँ है बाकी सब सर्व जैसे बनेगा इस शब्द के पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा कहाँ कहाँ विकल्प हुआ प्रथम बहुचंद जस में विकल्प हुआ आ, और कहाँ विकल्प हुआ है दस में विकल्प नहीं हुआ केवल जस में विकल्प हुआ स्व स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा विकल्प कहाँ हुई जस में और पर शब्द की सर्वानु संज्ञा विकल्प कहाँ है केवल जश प्रथम बहुजन में और पंचमी एक सर्वान में सर्वानु संज्ञा नित्य है सप्तमी एक में नित्य है ओम